IIT e NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी इस श्रृंखला में आज सुनते हैं नौका विहार मित्रों कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम के इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत की गुंजन से संकलित कविता नौका विहार शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शैया पर दुग्ध धवल तन वंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तपस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी हैं वर्तल मृदुल लहर चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सतर सिकता की सस्मित सी पीपर मोती की ज्योत सना रही विचर लो पाले जढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तैर रही खोल पालों के पर निश्चल जल की सूची दर्पण पर बिम्बित हो रजत पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों में वैभव स्वप्न सघन नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ की ओर छोर विस्फारित नैनो से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतःस्थल जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुकछिप पल-पल सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल रूप हरे कचों में ही ओझल लहरों के घूंघट से झुक-झुक दशमी का शशि निज त्रयख मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक-रुक अब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार दो बाहों से दुरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल मां के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने का निज विरह शोक छाया की कोकी कोविलोक पतवार घुमा, अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। चांदी के सापों सी रलमल, नाचती रश्मिया जल में चल, रेखाउं सी खिच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ-सौ शशि सौ-सौ उडुझिलमिल फैले फूले जल में फेनल अब उथला सरिता का प्रवाह लगी से लेले सहज था हम बढ़े घाट को सहुत्साह जो-जो लगती है नाव पार उर में आलोकित शत विचार इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उत्क्रम शाश्वत है गति शाश्वत संगम शाश्वत नभ का नीला विकास शाश्वत शशि का यह रजत हास शाश्वत लघु लहरों का विलास हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन गायह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतव दान प्रकृति प्रेमी छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जहां एक ओर अपनी सरल प्रकृति के सौंदर्य के सजीव चित्रण करने वाली कविताओं के लिए विख्यात थे वहीं दूसरी ओर प्रकृति और जीवन के रहस्यमय यथार्थ को व्यक्त करने के लिए भी वे जाने जाते हैं नौका विहार के छंद इलाहाबाद में संगम पर नाव में यात्रा करने वाले किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के मन में उठने वाले वो भाव हैं जो जीवन-मरण के शाश्वत सत्य की ओर उनका ध्यान आकर्षण करते हैं गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम जीवन मृत्यु के संगम के समान है नदी का प्रवाह वह जीवन चक्र है जिसमें नौका रूपी जीवन चलता रहता है अक्सर हम पिकनिक पर जाते हैं और बोटिंग करने का हमारा बहुत मन होता है बोटिंग के समय नदी के आसपास का दृश्य कैसा होता है उसको कविता का रूप प्रदान करें या उसका चित्रण करें अभी आप सुन रहे थे यह कविता